महाभारत द्रोण पर्व एकोन सप्तमोध्याय राजा पृथु का चरित्र नारद नारद्वाच पृथुम वैन्यम च राजानम सिंजय शुश्र यमभ्य सिंचन साम्राज्ये राजसूय मषय नारद जी कहते हैं संजय वैन के पुत्र राजा पृथु भी जीवित नहीं रह सके यह हमने सुना है महर्षियों ने राजस्वी यज्ञ में उन्हें सम्राट के पद पर अभिषिक्त किया था तथा यथितुह सर्वानूस्ते ये समस्त शत्रुओं को पराजित करके अपने प्रयत्न से प्रथित अर्थात विख्यात होंगे ऐसा महर्षियों ने कहा था इसलिए वे पृथु कहलाए ऋषियों ने यह भी कहा कि ये क्षत्र से हमारा त्राण करेंगे इसलिए वे क्षत्रिय इस सार्थक नाम से प्रसिद्ध हुए पृथुम वैन्यम प्रजा दृष्ट रक्ता स्मृति यद्रवन तथो राजे नामना अनुरागा येणु कुमार पृथ्वी को देखकर प्रजा ने कहा हम इनमें अनुरक्त हैं इसलिए उस प्रजारंजन जनित अनुराग के कारण उनका नाम राजा हुआ अकृष्ठ पच्चा पृथ्वी आशित कामधुक सर्वा काम दुघागा व पुटके पुटके मधु वे नंदन पृथ्वी के लिए यह पृथ्वी कामधेनु हो गई थी उनके राज्य में बिना ज्योति ही पृथ्वी से अनाज पैदा होता था उस समय सभी कामधेनु के समान थी पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था प्रजा तेज पे बसे रहते सुवर्णमय होते थे उनका स्पर्श कोमल था और वे सुखद जान पड़ते थे उन्हीं के चीर बनाकर प्रजा उनसे अपना शरीर ढकती थी तथा उन कुशों की ही चटाइयों पर सोती थी फलान्यमृत कल्पानी स्वादुनिच मधुन चेसा मासी तदा निराहाराच नाभवन वृक्षों के फल अमृत के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे उन दिनों उन फलों का ही आहार किया जाता था कोई भी भूखा नहीं रहता था अरोगा सर्व सिद्धार्था मनुष्युत भयाह नसंत यथा कामम वृक्ष तुच गुहा तुचा सभी मनुष्य निरोग थे सबकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती थी और उन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं था वे अपनी इच्छा के अनुसार वृक्षों के नीचे और पर्वतों की गुफाओं में निवास करते थे प्रविभागो नाष्ट्र पुराण चाबत्ता यहाँम यहा काम तथयता मुद्रता प्रजा उस समय राष्ट्रों और नगरों का विभाग नहीं था सबको इच्छा इच्छानुसार सुख और भोग प्राप्त थे इससे इसलिए सारी प्रजा प्रसन्न थी ताप समुद्रम अभिजाथ पर्वता से दुर्माग राजा पृथ्वी जब समुद्र में यात्रा करते थे तब पानी थम जाता था और पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे उनके रथ की ध्वजा कभी खंडित नहीं हुई थी तम वनस्पत देव देवा सुर नरोण्य जना गंधर्वा सरसो पिच पितरश्च सुखासीनमगम्यद अब्रुवन सम्राट से क्षत्रसी राजा गोप्ता पितासीन दहाराज प्रभुसन्नसीतान् वरान्वती स्तृतिश्यामह सुख एक दिन सुखपूर्वक बैठे हुए राजा पृथु के पास वनस्पति पर्वत देवता असुर मनुष्य सर्प सप्तर्षि पुण्यजन अर्थात यक्ष गंधर्व अप्सरा तथा पितरों ने आकर इस प्रकार कहा महाराज तुम हमारे सम्राट हो छत्री हो तथा राजा रक्षक और पिता हो तुम हमें अभिष्ट वर दो जिससे हम लोग अनंत काल तक तृप्ति और सुख का अनुभव करें तुम ऐसा करने में समर्थ हो तथेतृथुर्व गृह जगवमान घोरान चिंत बहुत अच्छा ऐसा ही होगा यह कहकर वेणु कुमार पृथु ने अपना आजगा नामक धनुष और जिनकी कही तुलना नहीं थी ऐसे भयंकर बाण हाथ में ले लिए और कुछ सोचकर पृथ्वी से कहा ये वसुधे क्षिप्रम क्षरभ्य कांकम पय तथोदास्याम भद्रम ते अन्न थे वसुधे तुम्हारा कल्याण हो आओ आओ इन प्रजाजनों के लिए शीघ्र ही मनोवांचित दूत की धारा बहाओ तब मैं जिसका जैसा अभिष्ट अन्न है उसे वैसा दे सकूंगा वसुधो तथे पृथु सर्व विधानम अकोद वसी वसुधा बोली वीर तुम मुझे अपनी पुत्री मान लो तब जितेंद्र राजा पृथु ने तथा तू कर वहां सारी आवश्यक व्यवस्था की ततो पूर्वम अपूर्व समुद्र प्राणियों के समुदाय ने उस समय वसुधा को दून आरंभ किया सबसे पहले दूध की इच्छा वाले वनस्पति उठे सात शवत्सला दोगे पात्रचि वसो भूतपिता साक्षाभव तदा छिन्न प्ररोहणम दुग्धम पात्र मोदंबरम शुभम उसमें गोरूप धारिणी पृथ्वी वात्सल्य से परिपूर्ण हो बछड़े दोहने वाले और दुग्धपात्र की इच्छा करते हुई खड़ी हो गई वनस्पतियों में से खिला हुआ साल वृक्ष बछड़ा हो गया पाकर का पेड़ दूहने वाला बन गया गोलर सुंदर दुग्ध पात्र का काम देने लगा कटने पर पुनः पनप जाना यही दूध था उदय सर्वतो वसो मेरु मेरुद्धा महागिर् रत्ना सदयो दुग्धम पात्र मयम तथा पर्वतों में उदयाचल बछड़ा महागिरि मेरु दुहने वाला रत्न और औषधि दूध तथा प्रस्तर ही दुग्ध पात्र था दोग्धा चाहसे तदा देव दुग्ध मुर्जस करम प्रियम देवताओं में भी उस समय कोई दुहने वाला और कोई बछड़ा बन गया उन्होंने पुष्टिकारक अमृत में प्रिय दूध दूह लिया असुरा दो, दो मामा पात्रे तुटे तदाम दोग्धा द्विमुर्धा तत्रसे वत्सा से विरोचन असुरों ने कच्चे बर्तन में माया में दूध का ही दोहन किया उस समय द्विमुर्धा दुहने वाला और विरोचन बछड़ा बना था कृषि च सम च नादो दोहो पृथ्वी तले स्वयंभु मनोवस्था दोगाभवत्थु भूतल के मनुष्यों ने कृषि कर्म और खेती की उपज की ही दूध के रूप में दुहा उनके बछड़े के स्थान पर स्वयंभू मनोई थे और दुहने का कार्य पृथु ने किया सर्वों ने के वर्तन में पृथ्वी से विष का दोहन किया उनकी ओर से धोने वाला धृतराष्ट्र और बछड़ा तक्षक था सप्तर से भी ब्रह्म दुग्धा तथा चाकलिष्ट कर्म भी दोगधा बृहस्पति पात्र अक्लिष्ट कर्मा सप्तर्षियों ने ब्रह्म वेद एवं तप का दोहन किया उनके दोगधा बृहस्पति पात्र छंद और बछड़ा राजा सोम सोम थे अंतर्धानम चाम पात्रे दुग्धा पुण्य जनय विराट दोगा वह श्रवणस्ते शाम वत् यक्षों ने कच्चे बर्तन में पृथ्वी से अंतर्धान विद्या का दोहन किया उनके दोग्धा कुबेर और बछड़ा महादेव जी थे पुण्य गंधान पद्म पात्रे गंधर्वाप सरसो दुहन वत्स्य चित्र रथस्ते शाम दोग्व रुचि प्रभु गंधर्वों और अप्सराओं ने कमल के पात्र में पवित्र गंध को ही दूध के रूप में दुहा उनका बछड़ा चित्ररथ और दुहने वाले गंधर्वराज विश्व रुचि थे स्वधाम रजत पात्रो दो दोहो पितरस्ताम वत्सो वैसते शाम जमो दोगधाम पितरों ने पृथ्वी से चांदी के पात्र में स्वधा रूपी दूध का दोहन किया उस समय उनकी ओर से वैवस्वत यम बछड़ा और अंतक दुहने वाले थे एवं निष्का ये दुग्धा पयोभा विराट पात्र नित्य सजय इस प्रकार सभी प्राणियों ने बछड़ों और पात्रों की कल्पना करके पृथ्वी से अपने अभिष्ट दूध का दोहन किया था जिससे वे आज तक निरंतर जीवन निर्वाह करते हैं यज्ञ विध्वा पृथुर्वैंड प्रतापवातर्पय्वा भूतान ही सर्व का काम प्रिय ही तदनंतर प्रतापी वेनु कुमार पृथु ने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा जजन करके मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराकर सब प्राणियों को तृप्त किया हैरण्या करो द्राजा ये कैचि पार्थिव भोग तान ब्राह्मणेभ्य प्रायछन अश्वेधे महामखे भूतल पर जो कोई भी पार्थिव पदार्थ है उनकी सोने की आकृति बनवाकर राजा पृथु ने महायज्ञ अश्वेध में उन्हें ब्राह्मणों को दान किया षिनाग सहस्राणी षष्टिनाग शताोत राजा ब्राह्मणे व्यस्तताम दत राजा ने छाछठ हजार सोने के हाथी बनवाए और उन्हें ब्राह्मणों को दे दिया इमाम च पृथ्वीं सर्वामिना विभूषिता सौवर्णिम अकरोत राजा ब्राह्मणे व्यस्तताम दतऊ राजा पृथ्वी पुषु ने इस सारी पृथ्वी की भीम मड़ी तथा रत्नों से विभूषित सुवर्णमय प्रतिमा बनवाई और उसे ब्राह्मणों को दे दिया तरस्त्यम मां पुत्र अज्वान मदाक्षिण्य अभिश्वैत्युदात शैत्य सिंजय चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुम से बहुत बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तब दूसरों की क्या गिनती है अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो ऐसा नारद जी ने कहा इत श्री महाभारते द्रोण परवड़ी अभिमंडो वध परवड़ी षोडसराज की यही एकोन सप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषयक उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ